वैष्णव की चालू सदाचारुस्त चारे परम पूज्य गुरुमहराजान ज्ञाजनशलाखया चक्षुर्मी तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदम ददास्वदाक वंदे हम श्रीगुरोपगुन्वैवांश श्री श्री श्रीपम साग्रजा सह गण रघुनाथन्वित तम सजीव था सवदूत पिजनकृष्णचैत श्रीराधापादा श्री सहगण लयिता श्रीशाखाता श्रीकृष्ण चैतन्यभुनंद श्रीगवैत गाधर श्रीवासादिगौरभक्तिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे तो कल हमने इस पुस्तक में क्या विभाग होंगे इसके विषय में आखिर में पढ़ा तो ये पुस्तक का जो तीन भाग में ये पुस्तक आने वाली है ऐसा आयोजन है पहले भाग का पहला भाग जो की तेरह चौदह अध्याय का है टोटल वो आधारभूत समझ सिद्धांत और इसका जो पूरा आधार है वैष्णव सदाचार इस विषय में जो भी चैलेंज चुनौतियां आती है इसको समझने में लोग इसका बहिष्कार करते हैं या वो जो सब भी प्रश्न हैं उनको समझाने के लिए उसका हरास करने के लिए पूरे पहले तेरा चौदह अध्यायी है जो एक भूमिका बनाते हैं इसकी पुस्तक की वैष्णव सदाचार की उसके बाद के पहले भाग के जो तेरा चौदाह औरत अध्याय है वो वैष्णव सदाचार की जो विस्तृत जानकारी है विस्तृत जो उसका भाग है उसको समझने के लिए कुछ आधारभूत वस्तुओं को जानना आवश्यक रहता है उसके विषय में नित्य कर्म क्या है नैमित्य कर्म क्या है और अलग अलग समय के मान क्या है मुहूर्त घटी पक्षा इत्यादि जो सब मान है वो सब आवश्यक है दिशा क्या क्या होती है कौन कौन सी होती है किस प्रकार से उसका वर्णन हुआ है शास्त्र में ऐसी सभी वस्तुओं को दूसरे जोड़ा अध्याय में विस्तार से वर्णन किया फिर जो दूसरा भाग है पुस्तक का दूसरी उसमें विस्तार में सभी आचरणों को आचारों को प्रस्तुत किया गया है सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हर एक क्रिया किस प्रकार से करनी है और किस प्रकार से नहीं करनी है और हर एक महीने में क्या क्या करना है और सब कार्य प्रचार कैसे करना है भक्ति कैसे करनी है और समाज में व्यवहार कैसे करना है ये सब वस्तु तो एक दूसरे भाग में बताई जाएगी और तीसरा भाग जो है वो विशेषकर समाज नियोजन कैसे होता है उसमें अलग अलग जो व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे के साथ किस किस प्रकार से संबंध रखते हैं और किस किस प्रकार से व्यवहार करते हैं और जिसका केंद्र है आदर सम्मान बड़ों का आदर सम्मान छोटों के द्वारा उम्र में बड़े ज्ञान में बड़े व्रत में बड़े वर्णन में बड़े आश्रम में बड़े इस प्रकार से अलग अलग बड़े बड़े किसको कहते हैं और उनका आदर सम्मान समाज में किस प्रकार से हो और किस प्रकार से समाज चलता है उसको सोशल स्टेटिफिकेशन पे तो ये केंद्र में रखकर करके पूरा विचार है प्रस्तुत किया है उसमें कि किस प्रकार से समाज नियोजन ना चाहिए तो इस तरह से तीन भाग में आ रही है व्रत में, मतलब। में, में मतलब तपश्चर्या इत्यादि जो व्रत व्रति लोग हैं जो ज्यादा तपश्चर्या करते हैं जो ज्यादा ऐसे नियमों का पालन करते हैं तपस्वी हैं और अलग अलग प्रकार के व्रत ले पाते तो व्रत में बढ़े तो यहाँ पे गुरु महाराज बता कर रहे पहला भाग जो है वो उसमें जो जो, जो पहला तो उसमें जो व्यवहारिक आयाम है वो चार भाग उसमें चार प्रकार की चीजें व्यवहारिक आयम चार प्रकार की चीजें चर्चा हुई है स्पेसिफिक इंडिविजुअल एक्टिविटीज spiritual life is based on the execution of certain spiritually ordained activities known as sadhaka which help a devotee to advance in krishna consciousness to persist and progress in spiritual life but you have to must know how to conduct himself hence detailed descriptions of sadhaka are given in shastra and humbly summarized here in to so, adhyatmik jeevan jo hai wo शास्त्रों के द्वारा आ, क्या बोलेगे ओर डे आदेशित हुए हैं जिनका आदेश हुआ है शास्त्रों के द्वारा ऐसी क्रियाओं को करने के ऊपर आधारित है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति और ऐसे आदेशों को सदाचार कहते हैं और ये एक भक्त को कृष्ण भवन दिन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं निर्दिष्ट आदिष्ट ऑर्डर ऑर्डर तो जो थो थो थो थो. जो किया है ये करना है ऐसे ही आदिष्ट निर्दिष्ट मतलब क्या होता है गाइडेड मतलब रिकमेंडेड थी है तो नहीं रिकमेंडेड देखिए है नहीं करेंगे तो समस्या है आध्यात्मिक जीवन में बने रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक भक्त को जानना होगा कि किस प्रकार से व्यवहार करना है किस प्रकार से कार्य करना है कंडक इंस कंडक मतलब आचार विचार प्रकार किस प्रकार से होना चाहिए उसका आचरण कैसा होना चाहिए विचार कैसे होने चाहिए और क्रियाएं कैसी होनी चाहिए तो वो जानना अनिवार्य है तो इसलिए सदाचार इसलिए शास्त्र में सदाचार की बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त है जो यहाँ पे इस पुस्तक में हम हाँ, प्रस्तुत कर रहे हैं फिर सोशल इंटरकोस दूसरा भाग पहला था कि एक व्यक्ति को कैसे कार्य करना चाहिए स्पेसिफिक इंडिविजुअल एक्टिविटीज अभी सोशल इंटरकोर्स समाज में कैसे कार्य होना चाहिए दिस एंड कम पास इज डीलिंग विद वेरियस कैटेगरीज ऑफ पर्सन पर्सन एक टू सोशल रैंक ब्लड रिलेशनशिप्स एंड अदर फैक्टर्स सच डीलिंग टू स्प्रिप्चुअल गाइडलाइंस बट कैन बी डिफाइंड ओनली जनरली डू टू दिनलिमिटेडीज ऑफ इंटरक्शन तो ये समाज में किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए कार्य होना चाहिए तो so, ये अलग अलग लोगों के परस्पर कैसे संबंध और उसके अनुसार क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए परस्पर किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए ये सब वस्तु हैं इसमें रहती है जो ये संबंध सब वर्ण में क्या है खून के रिश्ते इत्यादि सब अलग अलग चीजों के निर्भर है तो ये सब क्रियाएं भी, भी शास्त्र के मार्गदर्शन के अनुसार होता है शास्त्र ने इसके लिए भी सब मार्गदर्शन दिया है वो अपने हिसाब से नहीं होता है लेकिन इन क्रियाओं को इन इन क्रियाओं के विषय में जो शिक्षाएं प्राप्त होती है वो सामान्य शिक्षाएं प्राप्त जनरल मतलब एक एक एक केस लेकर के के वो शिक्षाएं देना असंभव रहता है, क्योंकि इस प्रकार के जो आदान प्रदान है लोगों के बीच वो अनगिनत प्रकार के होते हैं इसलिए इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं, उनको मुख्य रूप से बताया जाता है और कैसे वो सिद्धांत आपस में काम करते थे इन चीजों को बताया जाता है और और भी चीजें हैं शास्त्र में इन लोग किस प्रकार से कार्य किए उनके दृष्टांत दिए जाते हैं क्या इत्यादि से अपेक्षित है कि लोग समझ सकेंगे कि किस प्रकार से व्यवहार करना है समाधान लेकिन हर एक जो मामला बनता है उसके समाधान दे पाना हर एक का समाधान शास्त्र में दे पाना संभव नहीं है तो इसलिए इसमें सिद्धांत दिए गए तीसरा है व्यक्तिगत गुण अलग अलग प्रकार के जो गुण है पर्सनल क्वालिटीज उसका वर्णन भी हुआ है सत्य क्षमा दमहावम एटीट्यूड किस प्रकार का होना चाहिए ये सब जो गुण है सहनशीलता अमानीता इत्यादि इत्यादि इत्यादि जो भी सब गुण है सेवाभावी होना तो so, ये सब गुणों की चर्चा हुई है जो एक व्यक्ति को डेवलप विकास करने होंगे विकसित करने होंगे और चौथा भाग है इन शिक्षाओं का व्यवहारिक शिक्षाओं का वो है एटीट्यूड मनोभावना पर्सन कॉन्शियसनेस डिटर्मिन्स टू लार्ज एक्सटेंट हाउ ही विल एक्ट विद इन दरऑल फ्रेमवर्क ऑफ एक्सेप्टेडे बिहेवियरऑल नॉम्स व्यक्ति की चेतना निश्चित करती है मोटे मोटे तो, मोटे मोटे एक तो व्यक्ति की चेतना निश्चित करती है कि वो किस प्रकार से कार्य करेगा या तो आ, वो किस प्रकार से कार्य करेगा सबके बिहेवियर और समाज में जो नियम को सब लोग स्वीकार करते हैं इस प्रकार के समाज में एक व्यक्ति कैसे कार्य करेगा किस प्रकार से प्रतिक्रियाएं देगा वो उस व्यक्ति की चेतना के ऊपर मोटा मोटा उसकी किसी चेतना के ऊपर ही निर्गढ़ होता है तो क्योंकि उसका जो एटीट्यूड उसकी जो मनोभावना है या उसकी जो चेतना है वो तो महत्वपूर्ण तो रहती जैसे आ, एक ऐसा समाज जिसमें सब लोग बड़ों का सम्मान करते हैं लिहाज करते हैं ऐसे समाज में जो सोशल का समाज है मतलब वर्गीकरण है समाज में ये ऊपर है उनके नीचे ये है इनके नीचे ये है इस प्रकार का वर्गीकरण है और फिर उसमें इस प्रकार का नियम और सब लोगों के द्वारा स्वीकृत नियम है कि सब लोग उसी प्रकार के कार्य करते हैं कि छोटे बड़ों का लिहाज करते हैं उनसे मुँह नहीं लड़ाते जवाब नहीं लड़ाते इत्यादि इत्यादि सब वस्तु है तो ऐसे समाज में यदि कोई व्यक्ति विदेशी व्यक्ति आ जाए जो इस प्रकार के समाज में जिया है जहां पर कोई वर्गीकरण नहीं है सब लोग समान माने जाते हैं तो कोई किसी को सम्मान दे इसकी अपेक्षा नहीं है तो वो ऐसे समाज में आएगा तो वो ऐसे समाज में कार्य कर नहीं पाएगा करने भी जाएगा तो भाग जाएगा वो सहन नहीं कर पाए क्यों? क्योंकि दोनों के एटीट्यूड में अंतर है दोनों की मनोभावना में अंतर है एक वर्गीकरण वाले समाज में रहने वाला जो व्यक्ति है उसकी मनोभावना पूरी अलग है उसकी मनोभावना क्या है कि बड़े जो हैं, इनको जीवन का इतना अनुभव है शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं और मैं तो छोटा हूं इसलिए मैं इनकी बात माननी है मुझे बस बात खत्म कोई बड़ा नुकसान नहीं हो वाला है उसमें वो भी वो सोचता नहीं कि नुकसान होगा कि नहीं होगा वो तो हमको बताना पड़ता है जो लोग ऐसे समाज से नहीं आए उनको कोई नुकसान नहीं होना है बात तो मानो उनके लिए स्वाभाविक है उनके लिए प्रश्न नहीं है कि बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए बोलना तो माननी चाहिए बात खत्म हो प्रश्न उठता नहीं है कि बात नहीं माननी चाहिए हम लोगों को अनुभव है ऐसे समाज का हम लोग उसमें पले पढ़े कुछ हद तक आधे उसमें आधे इसमें ऐसा हो गया था स्कूल में अलग समान है और घर पे अलग समान है लेकिन मैं समझता हूं, मेरे जीवन में आ, कभी प्रश्न नहीं उठता था कि माता पिता की के विरुद्ध विरुद्ध जा सकते सकते हैं हैं उनकी बात का सोच भी सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब स्कूल में पढ़ता था तो ये सब विषय आते थे और फिर टीवी देखने में भी आते थे कि ये लोग भी मिस्टेक करते हैं ये लोग भी तो सब हमारे जैसे ही और हम बल्कि ज्यादा प्रगत हैं हमको ज्यादा पता चलता है और वास्तव में तो वो भी सकता है किसी की बुद्धि ज्यादा वो हो, हो सकती है अपने माता पिता लेकिन वो यदि वो चश्मे से देखने लगे कि मेरी बुद्धि ज्यादा है तो मैं जो बोलूँ वो होना चाहिए ये आधुनिक विचार है मेरी बुद्धि ज्यादा है इसलिए मैं मैं ज्यादा सही से समझ रहा हूँ इस वस्तु को इसलिए मैं बोलूँ उस प्रकार से होना चाहिए तो इन लोगों को फायदा है मुझे लेकिन वैदिक विचार क्या था वैदिक समाज में बड़े बोल रहे उस प्रकार के होना चाहिए मेरी बुद्धि शायद ज्यादा हो सकती है जो भी है लेकिन व्यवहार कैसे होगा जैसे बड़े कहते हैं वो चेतना ही पूरी अलग थी बाद में जब इसे आज आजा फिर इस तरफ आधा आजागर इस तरफ रख करके फिर वो सामने ठीक है आप बोल रहे हैं लेकिन अभी बोल तो नहीं सकते आपको लेकिन हम काम तो नहीं करेंगे आप आपके अनुसार इस प्रकार से होकर के अभी तो नेक्स्ट जनरेशन जो आई है वो तो फिर मैं उस प्रकार से नहीं बड़ा हो रहा हूं। तो मैं अपने बेटे को यही बोलूंगा चिंता कर नेक्स्ट जनरेशन से सब समान हो जाता है तो ऐसा विचार भी कभी नहीं होता था कि बड़ों की बात मानना ये कभी गलत भी हो सकता है बड़े बुजुर्ग बोलते तो, तो, तो बात करनी है ना गलत हो कि सही हो वो बोले ऐसा होगा सब है हो था था। तो ऐसे समाज में यदि कोई दूसरा आ जाता है जिसमें सब लोग वो ऐसा समझ चाह रहा है जिसमें सब लोग समान है एक दूसरे को समझ तो वो उसकी चेतना क्या है कि मैं जो सोच रहा हूँ यदि मेरी बुद्धि में नहीं बैठता है तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि दूसरा भी गलती कर सकता है तो मुझे पहले समझाओ फिर मैं उसको उस प्रकार की वो कभी बड़ों का लिहाज सिखा ही नहीं है तो इसलिए वो जब ऐसे समझ में आता है तो क्या ये लोग सेंटीमेंटल इस प्रकार से बात करते के आया व्यक्ति गुरु को कैसे इसीलिए नहीं हो पाते इसीलिए तो बात है कि जो आ, जो व्यक्ति जो व्यक्ति वैदिक समाज या तो वर्गीकरण वाले समाज वैदिक समाज वर्गीकरण वाला नहीं है यह छोटा समाज ही वर्गीकरण वाला था पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन और आधुनिकता आने के बाद ये सब वर्गीकरण आता है बाकी क्रिश्चियन भी देखें या जो भी उन लोगों के भी जो तो प्रंडस्ट्रियलाइज समाज था तो सब में पूरा वर्गीकरण था बच्चों को मार पड़ती थी सब में द चाइल्ड अंग्रेजी में है लक्ष्यों में भी कहा सब तो होता था तो इसलिए वर्गीकरण वाले समाज में जो पहले बड़े हैं उनके लिए गुरु को शरणागत होना सरल होता है सरल होता है मतलब शरणागति तो हमेशा से कठिन है लेकिन उसकी तुलना जो वर्गीकरण में बड़े नहीं हुए जो मै सब समान है, ऐसे वातावरण में बढ़े हुए उनके लिए शरणागत होना ज्यादा कठिन होता है वो होते भी है शरणागति में आते भी हैं। कभी प्रजोगन में आकर के उत्साह में आकर के शरणागत हो जाते हैं लेकिन बाद में जब पता चलता है कि शरणागति में तो इतना सारा शरणागति होनी पड़ेगी तो फिर वो छोड़ देते शरणागति ऐसा भी होता है इसके बहुत लाभदायक है वैदिक सभ्यता तो ये एटीट्यूड दोनों में दोनों की जो मनोभावना है उसमें अंतर रहा इसलिए कोई व्यक्ति एक समाज में किस प्रकार से कार्य करेगा किस प्रकार से प्रतिक्रिया देगा अलग अलग चीजों में वो उसके एटीट्यूड के ऊपर उसकी मनोभावना के ऊपर उसकी चेतना के ऊपर निर्भर करता है इसलिए हम देखते हैं कि गुरुकुल है तो गुरुकुल में शरणा बहुत आवश्यक है तो उसमें भारत से आने वाले जो बच्चे हैं वो लोग की तुलना में जो विदेश से आने वाले बच्चे हैं वो लोग को ज्यादा समस्या होती है कि भारत से आने वाले जो हैं, उनको परिवार में ही काफी शिक्षाएं मिली है देखे हैं और पुण्यशाली भी है उस प्रकार से तो जो विदेश से है तो उन लोगों को तो विपरीत ही चीजा नहीं उनकी प्रतिक्रियाएं अलग रहेगी ऐसे गुरुकुल में आकर के गुरुकुल में यदि विदेश बच्चे आ रहे हैं तो उनकी आप प्रतिक्रियाएं देखेंगे तो पूरी आपको भिन्न दिखेगी इसलिए बोलते हैं जल्दी से जल्दी लेके आए ताकि कम एक्सपोजर मिले आगे बिकॉज दी वोट इज शुड अंडरस्टैंड वाई देू मेनी एक्सप्लेनेशन एंड मच एविडेंस फ्रॉम शास्त्रेड और क्योंकि भक्तों को जानना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं इसलिए शास्त्रों से बहुत सारे प्रमाण यहाँ पे प्रमाण और उसको समझाया है यहाँ प्रमाण शास्त्रों से बहुत सारे प्रमाण लेकर के तो अलग अलग वस्तु को समझाया है दिसकेशन इज नाइदर स्मॉल नॉर अन्साइज Yet it represents only a simplified and truncated examination of the multiple usages, customs, rituals, and other facets of traditional Vishnu society, and gives only a glimpse into the extraordinary rich heritage of Vishnuism. So, ये जो पुस्तक है, ये जो कृति है, वो छोटी नहीं है और संक्षिप्त भी नहीं है. काफी विस्तार में फिर भी ये केवल बहुत ही काटा हुआ, बहुत ही छोटा और बहुत ही सरलीकृत किया हुआ कार्य है मतलब जो वास्तविक वैष्णव समाज थे और उनके अलग अलग अलग प्रकार के अ नियम और रिचुअल रिवाज रस्म रिवाज उर्दू अनुष्ठान उर्दू रस्म रिवाज ये जो तो सब है अलग अलग अलग अलग वर्ग के पूरे समाज में जो वैदिक समाज में चलते थे उनका केवल काटा छाटा और बहुत ही सरलीकृत किया हुआ रूप है ये बहुत ही कम है ये और केवल एक झलक मात्र देता है वो बहुत ही उत्कृष्ट और उत्कृष्ट और सम्पन्न अः समाज की या हेरिटेज क्या धरोहर वैष्णव धरोहर की वैष्णव समाज के धरोहर की ये एक झलक मात्र देता है जबकि ये पुस्तक है वो बहुत छोटी भी नहीं छोटी भी नहीं है और संक्षिप्त भी नहीं है बड़ी है काफी तीन वॉल्यूम कभी हमने देख लिया कम से कम दो हजार पड़ने होंगे लेकिन ये झलक तो मात्र है, काटा छाटा हुआ रूप है जो कि तो इससे हमको पता लगता है कि वो वैष्णव समाज की धरोहर क्या थी ऑल्सो नॉट एंड इंक्लूसिव गाइड टू प्रोसीजर सजेस्ट फॉर परफॉर्मिंग पूजा और संस्कार It includes some comments on the proper performance of such procedures. Many of the subjects discussed herein overlap with topics examined in public in publications, such as the spiritual master and disciple, the nature of devotion, and method of worship. Several primary aspects of the Vaishnava way of life, such as hearing and chanting about Krishna, have been treated principally in regard to how. this should be in, principally in regard to how they should be practiced these theological considerations concerning them have been discussed extensively in many of the vaisnava writings several more things some of which have been outlined in this work could be or already have been better reviewed in comprehensive books that present vaisnava perspectives on temple management cooking kitchen kitchen management cow protection धाम सेवा संस्कार संस्कार आयुर्वेदा ड्रामा आर्किटेक्चर नॉलेज डिलेक्स फ्रॉम द सच दिनॉमी एंड मेनी अदर आर्ट्स एंड साइंसेस इस पुस्तक में आ, ये ये पुस्तक में पूजा संस्कार इत्यादि किस प्रकार से करते हैं इस विषय की बहुत विस्तार में कुछ जानकारी नहीं दी है लेकिन उन उनके ऊपर थोड़ी टिप्पणियां हैं कि किस प्रकार से इनके इनका अनुष्ठान करना चाहिए पूजा संस्कार इत्यादि का लेकिन उसको विस्तार में नहीं दिया गया है क्योंकि उसके लिए विस्तार में पुस्तक ऑलरेडी या तो लिखी जा चुकी है या तो अलग से पुस्तकें लिखी जा रही है संस्कार के ऊपर लिख रहेडी है तो इसलिए वो सब क्रियाओं के विस्तार में नहीं गया जा करके उसको संक्षिप्त में समझा करके उसको क्यों करना चाहिए कैसे करना चाहिए और उसको सही से करने की चेतना इत्यादि बता और बहुत सारे जो विषय है चर्चा हुए है संक्षिप्त में तो विस्तार में दूसरे आ, प्रकाशनों में भी चर्चा हुए हैं, जैसे कि गुरु और शिष्य नामक पुस्तक है एक और गुरु महाराज एक और पुस्तक लिख रहे हैं विशेष रूप से गुरु और शिष्य के ऊपर फिर भक्ति सामे तो सिंधु है और फिर कैसे पूजा करनी चाहिए किस प्रकार से उसकी विधि जो है पंचरात्र प्रदीप, और जो वैष्णव समाज के जो मुख्य अंग है अलग अलग जैसे श्रवण कीर्तन इत्यादि जो सब सीधा भक्ति के अंग है उनके विषय में यहाँ पे चर्चा की गई कि उनको कैसे करना चाहिए कैसे किस प्रकार से उसकी बारीकियों में जाकर के चर्चा की है क्यों करना चाहिए उनके साथ जो ये सब अंग क्यों पालन करना चाहिए और उसके जो फिलोसॉफिकल जो दार्शनिक पहलू हैं इन सभी अंगों का वो तो ऑलरेडी दूसरी पुस्तकों में काफी चर्चा हो चुका है दूसरी वैष्णव पुस्तकों में जैसे शत्रुपासी पुस्तकें हैं और अन्य पुस्तकें उसमें कई बार चर्चा हो चुके थे उसके ऊपर बहुत जोर नहीं दिया गया लेकिन इस प्रकार से इसको करना है चाहिए इसके बारीकियों में जाते उसका विस्तार किया और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस पुस्तक में चर्चा हुए वो ऑलरेडी दूसरी पुस्तक में चर्चा हो तो चुके या तो दूसरी अलग पुस्तकें हैं उसके ऊपर होनी चाहिए जो अलग से होनी चाहिए इसमें वो ज्यादा विस्तार से चर्चा हो सके ऐसे विषय हैं उसमें से आ, मंदिर का प्रबंधन मंदिर का प्रबंधन कैसे करें एक मंदिर को कैसे चलाए रसोई कैसे करें फिर रसोई घर का प्रबंधन कैसे हो गोरक्षा धाम तो की सेवा कैसे करें गुरु महाराज तीर्थ के ऊपर एक पूरा पुस्तक लिखने वाला और तीर्थ के ऊपर थे तीज़ एक, एक के बाद एक तीर्थ शब्द के ऊपर सेलम में तो वो एक पुस्तक की ही आउटलाइन है उससे पुस्तक बनने वाली है पूरी तीर्थ के ऊपर धाम सेवा तो अपने आप में एक पुस्तक होगी संस्कार और दूसरे अनुष्ठान सब अलग अलग आयुर्वेद ड्रामा नाटक नाटक कैसे करते हैं वो एक बड़ा बड़ा है शास्त्र में नाट्य शास्त्र कल्चर मतलब मूर्ति कैसे बनाते हैं प्रतिमा प्रतिमा लक्षण प्रतिमा किस प्रकार से होती है संस्कृत में क्या बोलते थे उसको शिल्प कला आर्किटेक्चर मतलब थत्य तो कैसे मंदिर बनाना है कैसे घर बनाना है पूरा वास्तुशास्त्र स्थापत्य वेद है फिर फिलोमोमी ये है निमित्त ज्ञान उसके ऊपर भरत चंद्रपुर ने छोटी सी पुस्तक लिखी है लेकिन उसको बहुत विस्तार करने की आवश्यकता है चौसठ कलाओं में से वो जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या बोलते हैं शकुन अफ शकुन शकुन, अप शकुन बहुत बड़ा विज्ञान था जो छोटे से छोटे आदमी को पता रहता था तब इतना मूर्ख से भी जिसको बोलते थे उसको भी शकुन अफ शक्न पता होता था आज हमको वो नहीं पता है उसका पूरा विज्ञान है शकुन अफ से तो कितनी चीजें मतलब पता चलती थी बच सकते हैं गलत होने से और ऐसे बहुत सारे विज्ञान है जिसके ऊपर अलग से पुस्तक लिखी जा सकती है इस पुस्तक में थोड़ा बहुत कभी बता दिया है तो तो so so और कुछ ऐसे विषय है जो वैष्णव संस्कृति के सीधा भाग नहीं है लेकिन थोड़ा बाजू में है उसमें जैसे ज्योतिष और भूतों का विज्ञान वो भी इसमें चर्चा किए गए हैं भूतों की कथा है और और भी ऐसे कुछ विषय किए गए हैं प्रोवाइड एंड विल प्रूव टू ऐसी जानकारी दृष्टिकोण देने के लिए जो कि भक्तों को लाभदायक हो सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस जनरल जनरल गाइड टू वैश्व बिहेवियर डिजेक्शन रिगार्ड टू सोशल ड्यूटी Toward this end, I envision a series of manuals. I have already published Brahmacharya and Krishna Consciousness, and plan to compile similar books on Krishna Consciousness, Ramayana, and Sannyasa. My already published book, glimpses of traditional Indian life, is meant to portray how various aspects of the culture interrelate as a coherent whole. So, this book, ke alawa, yeh book ke jo ek samanya madharchat hai. वैष्णव व्यवहार के लिए इसके अलावा वर्णाश्रम से संबंधित विशेष जो कर्तव्य रहते हैं उस विषय में भी पुस्तकें होना आवश्यक है उस विषय में भी मार्गदर्शन होना आवश्यक है तो इसके लिए मैं आ, अलग अलग पुस्तकों की एक श्रेणी लिखने का सोच रहा हूं और उसमें से मैंने ऑलरेडी ब्रह्मचर्या कृष्ण भवन में ब्रह्मचर्या नामक पुस्तक का प्रकाशन हो चुका है और उसी प्रकार की एक पुस्तक गृहस्थ आश्रम के लिए कृष्ण इस विषय में गृहस्थ और संस्तक लिखने वाला हूँ और जो पारंपरिक भारतीय जीवन की एक झलक पुस्तक है उसमें इस पहलू को उजागर किया गया है कि कैसे ये सब अलग अलग वर्णा आश्रम एक समाज में एक साथ काम करते हैं ये कोई अलग अलग नहीं है इस प्रकार से एक पूरा एक हाँ, कोहर होल इंटर रिलेटेड कोल कोहर मतलब तालमेल बैठा करके एक साथ मतलब एक अलग है ऐसा नहीं है कुछ अलग अलग है general advice regarding how to live in the complex world may be found in various literary works such as hitopadesha dharma shastra niti shastra and which the collected shlokas of charaka pandit are especially well known and were often quoted by shila prabha who is felt that these are very useful for daily efforts to so, samanya jo salah hai ki जटिल जगत में कैसे दिया जाए वो अलग अलग स्मृति शास्त्रों में प्राप्त होती है जैसे कि हितोपदेश है धर्मशास्त्र शास्त्र है और नीति शास्त्र है उसमें भी विशेष रूप से चाणक्य के नीति नीतिशास्त्र वो सबसे ज्यादा प्रचलित भी है चाणक्य पंडित के नीति शास्त्र और जिसको शिल बार बार उदृत करते थे और जिसके विषय में शिल ने कहा कि चाणक्य नीति है वो रोज के जो हमारे व्यवहार है उसके लिए बहुत लाभदायक है इन इन हरि भक्ति विलास, आर मेनी फाइन पॉइंट्स रिगार्डिंग डिवोशनल सर्विस, व्हिच कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय अपॉन अपॉन रिसीविंग रिसीविंग इंस्ट्रक्शन, तो जैसे हरी भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बताते हैं कि व्यवहार के मर्यादा के सदाचार के बहुत सारे सूक्ष्म बिंदु हैं है विषय हैं भक्ति में बहुत सारे सूक्ष्म विषय हैं भक्ति में मर्यादा सदाचार को लेकर के बहुत सारे सूक्ष्म विषय हैं जो उन्हीं लोगों के द्वारा समझे जा सकते हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त की चैतन्य महाप्रभु के पास से जब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को हरिभक्ति विलास रचने के लिए आदेश दिया और शिक्षाएं दी चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैत तो स्वामी जनाता हरिभक्ति विलास के क्या टॉपिक्स होंगे क्या क्या विषय होंगे और किस क्रम में आएंगे वो सब शुरुआत से लेकर बताएं चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को चैतन्य चरिता में वो सब विषय आते हैं और उन्हीं विषयों के अनुसार सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास की रचना करते हैं तो यहाँ बता रहे कि जब चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षाएं दी सनातन गोस्वामी को हरिभक्ति विलास रचने के लिए तो सनातन गोस्वामी अपने हाथ जोड़ करके चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं माई लोर्ड you ordered me to write a directory about the features of vaishnavas i am a most lowborn person i have no knowledge of good behavior how is it possible for me to write authorized directions about vaishnava etiquette activities please personally tell me how i can write this difficult book about vaishnava behavior please merit yourself in my heart if you would please merit yourself within my heart and personally direct me in writing this book I I am lower, I may hope to to be able to write it. You you you you can do this because you are supreme personality of God and, yourself, and whatever you direct, whatever direct, direct is perfect. गोस्वामी कहते हे भगवान आपने मुझे वैष्णव की क्रियाकलाप होगा ये मार्गदर्शिका लिखने का आदेश दिया है मैं बहुत ही पतित जीव हूं मुझे सदाचार क्या होता है उसका कोई ज्ञान नहीं है मेरे लिए वैष्णव क्रियाओं के विषय में अधिकृत शिक्षा लिखने का कैसे स, कैसे संभव हो सकता है संभव नहीं है मेरे लिए इसलिए आप मुझे व्यक्तिगत रूप से बताएं कि मैं इस बहुत ही कठिन पुस्तक को कैसे लिख सकता हूँ इस वैष्णव सदाचार के विषय में जो कठिन पुस्तक है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं हृदय आप में प्रकाशित कीजिए यदि आप अपने आप को मेरे हृदय में प्रकाशित करते हैं और मुझे व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देते हैं इस पुस्तक को लिखने में तो फिर मैं आशा करता हूं कि मैं इसको लिख पाऊंगा हालांकि मैं इतना पतित है, हीन हीन आदमी हूं फिर भी मैं आशा करता हूं कि इसको लिख पाऊंगा आपकी कृपा से आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है स्वयं हैं और आप जिस प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं वो पूर्ण होता है महापुरु रिप्लाइड वांट टू तो डू यू विल बी यूल टू डू करेक्टली बाय लॉर्ड कृष्णा ही योर महापुरु ने फिर आ, उत्तर दिया आ, तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वो तुम सही से कर पाओगे भगवान श्री कृष्ण के कृपा से वो अपने आप को वो आपको वास्तविक जो अर्थ है वो प्रकाशित करे, भगवान श्री कृष्ण प्रभुपादेड तो शिल से टीका करते हैं इस विषय में सनातन गोस्वामी वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णीस अदर देन सर्विंग कृष्णा कॉन्सिक्वेंटली कृष्ण इज ऑलवेज रेडी टू हेल्पिशन जीवन सनातन गोस्वामी इज टू राइट वैष्ण गोस्वाजर डिवटी ऑफ द लॉर्ड एंड थ्रूसिंग ऑफ श्री चैतन्य महाप्रु वॉज टू राइटी प्रो पर कहते हैं सनातन गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त है शुद्ध भक्त का कृष्ण की सेवा के अलावा और कोई कार्य नहीं होता है इसलिए कृष्ण जो है वो हमेशा उसको मदद, उनको मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को यह वरदान दिया चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को यह वरदान दिया जिससे वो सनातन गोस्वामी इस वैष्णव स्मृति को लिखने के लिए अधिकृत हुए सनातन गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की के वरदान थे के आशीर्वाद से वो इस पुस्तक को सटीकता से लिख पाए और शबरुप और भी कहते हैं इस विषय में द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑथोरिटीज आर वन पॉवर ऑफ अटोर्नी वन शुड नॉट ट्राई टू राइट एनीथिंग अबाउट वैशनल बिहेवियर एंड एक्टिविटीज विदउट बींग ऑथराइज द सुपीरियर ऑथोरिटीज तो जो अधिकृत व्यक्ति है या तो अभिवाद भी है तो उनकी जो उनके जो आशीर्वाद है वो हमारी पावर ऑफ एटोनी पावर ऑफ एटोनी को हिंदी में क्या बोले पावर ऑफ एटोनी इंग्लिश उसके लिए है पावर ऑफ एटोनी मतलब उसका अधिकृत अधिकार दिया गया है जैसे किसी को जन्माष्टमी का 256 भोग लगा है और एक कमरे में रख करके एक आदमी को चाबी दे दी है और उसको अधिकार दिया है तुमको जिसको देना हो दो तो उसके पास वो पावर ऑफ एटोनिया तो उस प्रकार से शुद्ध भक्त के आशीर्वाद जो है यहाँ ऑथोरिटीज ऑथोरिटीज मतलब जो अधिकारी है आजकल तो अधिकारी शब्द उपयोग करते हैं तो सब गवर्नमेंट ऑफिशियल याद आते हैं सबको वो अधिकारी नहीं अधिकारी मतलब जो अधिकार दे सकते है वो अधिकारी है अर्थात तो बड़े सम्मान्य व्यक्ति जो भगवान को और उन गुरु साधु शास्त्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको अधिकारी कहते हैं माता पिता गुरु वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ ये हमको अधिकारी देते अधिकारियों के आशीर्वाद है वो हमारी पावर ऑफ हेटर है वो हमको अधिकार देते अधिकार मतलब हक नहीं होता है सामने पहले तक कर लिया हक नहीं अधिकार मतलब अनुमति तो किसी को उच्चतर जो अधिकारी है उनके द्वारा अधिकृत हुए बिना उनके आशीर्वाद प्राप्त किए बिना वैष्णव सदातार के विषय में कुछ भी लिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए ये प्रभुपात कहते हैं यहां पर यह सब जो हमने चर्चा की वो तेवीस मार्च चैतन्य चेत मध्य लीला चौबीस वे अध्याय में एक है तीन सौ अट्ठाईस का तत्पर्य और दूसरा है तीन सौ पैंतालीस का इन दी प्रियम टू इज ऑन कॉमेंट्री ऑन दी हरिभक्ति विलास सनातन गोस्वामी सब्मिटेड क्योंकि तो हरिभक्ति विलास सनातन गोस्वामी रचना करते हैं और उसकी शुरुआत में अपनी टीका में सनातन गोस्वामी ये लिखते हैं टू द बेस्ट ऑफ माइ एबिलिटी आई एम राइटिंग अ कॉमेंट्री ऑन भक्ति विलास नेम अग्दर्शिनी विच एक्सप्लेन समुक एज द ऑथर वोटिंग फॉर द सक्सेस ऑफ द डिफिकल्ट टास्क हेड आई फेट शेल्टर ऑफ द सुप्रीम स्पिरचुअल मास्टर इन माइ वॉशिपेबल डी टी लॉर्डर ने I take shelter of Him so as to describe the obligatory duties of the saintly Vaishnavas. I have discussed these topics with devotees who are dedicated to saintly behavior. The intention behind this composition is the highest joy of these joy of these saintly Vaishnavas. Regardless of my knowledge status, this attempt can be successful because I take shelter of the supreme personality of Godhead, who is endowed with all opulences. the possession of all good and venerable qualities beginning with mercy the purport is that everything can be achieved by taking shelter of mahaprabhu the supreme lord more or i am writing this book on his strength or his strength on his order or due to his glory and not out of my own will marred by pride and so on lastly my personal opinion is that shri chaitanya dev is the celebrated name of supreme personality of oneness of the mahapurusha since i am a current servant i experience no hardships in my service or in my charities for everything is easily accomplished by the glorious influence of his mercy for yashanatan go Swami hari bhakti la i shuruaat mein apni tika स्वयं की जो टीका है दिग्दर्शनी उस टीका में ये लिखते हैं कि मैं अपनी पूरी क्षमता से विलास के ऊपर यह दिग्दर्शनी नामक टीका लिख रहा हूं जो कि इस पुस्तक के कुछ भागों को समझाती है एक औसर औसर मतलब लेखक होने के नाते आशा करते हुए कि ये जो आगे आगे आने वाला जो ये लेखन कार्य है जो बहुत ही कठिन है वो सफल होगा गया आशा करते हुए मैं सबसे पहले सबके परम गुरु और मेरे आराध्य देव श्री चैतन्य भगवान चैतन्य की शरण ग्रहण करता हूं जिससे कि मैं सदाचारी वैष्णव की जो नित्य क्रियाएं हैं नित्य कर्म है नित्य, नित्य कार्य जो है उनके नित्य विलास जो है उसको मैं आ, उसका मैं वर्णन कर पाऊ मैंने ये जो सब विषय है वो ऐसे भक्तों के साथ चर्चा किए हैं जो सदाचार को समर्पित हैं। मतलब तो ये जो विषय में ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ अपने मन से मैंने ऐसे भक्तों के साथ चर्चा की ऐसे वैष्णव के साथ चर्चा करके ये सब विषय के निष्कर्ष कर जो वैष्णव सदाचार को समर्पित है मतलब अपने पूरे जीवन में हो सदाचार पालन किए पालन किए है और प्रचार किए हैं आचरण समाज आचरण और प्रकार कि आचार विचार प्रचार प् और इस कृति को रचना करने के पीछे मेरा जो उद्देश्य है वो वैष्णवों की परम प्रसन्नता है इन इन वैष्णवों की परम प्रसन्नता है कौन जो सदाचार को पालन जो सदाचार को समर्पित है जिनके साथ मैं इन सब वैष्णवों की परम प्रसन्नता है ये मेरा उद्देश्य है मैं मेरा हीन स्थिति होने के बावजूद भी ये जो मेरा प्रयास है वो सफल होगा या हो सकता है क्योंकि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता हूं जो कि सभी प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण है और सभी प्रकार के गुणों से सुसज्जित हैं, सभी प्रकार के सदगुणों से सुसज्जित हैं। और ऐसे सब सदगुण कैसे दया कृपा कृपा आदि उदारता कृपा इत्यादि सभी सदगुणों से सुसज्जित हैं। ऐसे भगवान की मैं शरण लेता, इसलिए हीन होने के बावजूद भी आशा करता हूं कि मैं इसमें सफल हो सकता हूं कहने का तात्पर्य यह है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनकी शरण से उनकी शरण प्राप्त करने से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है इसके अलावा मैं ये पुस्तक उनके बल पे लिख रहा हूं उनके आदेश से लिख रहा हूं और उनकी उन, उनके गुणगान करने के लिए लिख रहा हूं या उनके गुणगानों को पूरे विश्व में फैलाने के लिए लिख रहा हूं मैं ये पुस्तक अपनी इच्छा से विन, विन मतलब इच्छा कह सकते हैं और क्या कह सकते यह अपनी इच्छा से या तो अपनी अपना नाम करने के लिए अपने घमंड के लिए अपने अहंकार के लिए नहीं लिख रहा हूं और अंत में मेरा निर्णय ये है या मेरा मत ये है कि चैतन्य देव जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बहुत तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रसिद्ध नाम है और क्योंकि मैं उनको उनका शरणागत सेवक हूं मेरी इस सेवा में मुझे कोई कठिनाई नहीं हो रही है क्योंकि उनकी कृपा से उनकी महान कृपा से सभी कार्य सरलता से पूरे होते हैं यह सनातन गोस्वामी कहना प्योर like सनातन गोस्वामी आई एस्पायर टू फॉलो इन फुटस्टेप्स एंड ऑफ अदर दो चैतन्य महापुर एबल टू कंपोज दिस बुक एज पर लिमिटेशन ऑफ माई मटीरियल कंडीशन अभी गुरु महाराज कहने हालांकि मैं सनातन गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्तों के आस पास के स्तर का भी नहीं हूं भी। फिर भी मैं एक्सपायर एक्सपायर क्या कर दिया आकांक्षा फिर भी मैं आकांक्षा करता हूं उनके चरण कमलों का अनुगमन करने की उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करने की आकांक्षा करता और और अन्य ऐसे भक्त जो महाप्रभु को शरणागत है उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करने की भी आकांक्षा रखता हूं इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद के लिए और सनातन गोस्वामी के आशीर्वाद के लिए जो शिला प्रभुपाद के माध्यम शिव परंपरा के माध्यम से हमको शिला प्रभुपाद से प्राप्त होते हैं, ताकि मैं इस पुस्तक को जितना संभव हो सके उतना पूर्णता से समाप्त कर सकूं, ताकि मैं इस पुस्तक को मेरी भौतिक लिमिटेशन में आ मर्यादा मेरी भौतिक मर्यादाओं के अंतर्गत रह करके जितना पूर्ण रूप से समाप्त हो सके कर पाऊ इसलिए मैं याचना करता हूँ आशीर्वाद की चैतन्य सनातन गोस्वामी और उनके जैसे दूसरे भक्तों का जो कि चैतन्य महाप्रु और सनातन गोस्वामी से जो कि मेरे पास शिल के माध्यम से परम्परा के माध्यम से शिल प्रोपात के माध्यम से प्राप्त होते कंपोज़ कम्पोज लिख समाप्त नहीं ते ते ते कर कर कर कर कर नहीं समाप्त तो कम्पोज मतलब कर सदाचार नहीं जानते शब्द आप कंपोज considering my own lack of proper etiquette it may be deem presumptuous that i promulgate instructions meant for the entire society of vaishnavas yet despite my many disqualifications i have taken upon myself this grave task considering that no one to date has attempted to compile a compendium of vaishnava etiquette in the depth that will be required for establishing vaishnava culture within the world furthermore as a sanyasi it is my duty to instruct with this in mind i have spent many years collecting instructions regarding devotional behavior so as to systematically present them for the benefit of devotional aspirants mere apne sadachar ki kami ko lenge hue aisa kaha ja sakta hai ya koi aisa keh sakta hai क्या क्यों मान रहे हैं कि आप हैं? हैं सी कह रहे हैं कि कोई ऐसा कह सकता है मैं तो बहुत ही खुद भी सदाचारी नहीं हूं इतना उसमें बहुत कमियां हैं मेरे सदाचार पालन करने में बहुत कमियां हैं तो इसलिए कहा जा सकता है ये कोई ऐसा कह सकता है कि फिर मैं क्यों अपने आप को थोप रहा हूं इस कार्य को आ, पूरे वैष्णव समाज को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ऐसी शिक्षाओं देने के लिए वो तो ऐसी शिक्षाएं मैं कैसे दे सकता हूं इसा? अपने आप अपने आप अपने आप के ऊपर मैं क्यों स्वयं ये कार्य ले रहा हूं ऐसा कोई आरोप तो लगा सकता है मतलब पहले आरम्बर मतलब सुन ना ना प्रिजमश वो तो प्रिटेंश। प्रिटेंश। प्रिटेंश्य। प्रिटेंश्य। प्रिटेंश्य। मतलब दिखा। मतलब मैंने प्रिज्यूम कर लिया मैं मान के चल रहा हूं कि मैं क्वालिफाइड उस तरह से हाँ मतलब सबको मैं निर्देश दूंगा और मैं खुद क्या कर रहा हूँ तो कोई कह सकता है आपने कैसे सोच लिया कि आप इन निर्देशों को देने के लिए योग्य हैं वैष्णव समाज को इस तरह से तो फिर गुरु महाराज कहते कि ठीक है बात तो सही है लेकिन मेरी ये सब अयोग्यताओं के बावजूद मैंने ये बड़ा कार्य ये बहुत ही गंभीर कार्य अपने ऊपर लिया है ये देख करके कि कोई और आज तक किसी और ने इस प्रकार के कार्यों को आ, हाथ में नहीं लिया है हा, हा, हाथ में ये इस प्रकार का कार्य किसी और ने हाथ में लेने का प्रयास भी नहीं किया है एक वैष्णव सदाचार के विषय में एक पूरे आ, कृति लिखने का कॉम्पेन्डियम चाहिए संहिता सकते है हैं हमने कहा इस प्रकार से विस्तार में संकलन कंपाइल को बोलता है इकट्ठा करना चीजें कंपेंडियम मतलब निगम शब्द का निबंध तो ऐसे ऐसे भी होता है और निबंध ग्रंथ भी अलग है कंपेंडियम मतलब उसके ऊपर विस्तार में एक संदर्भ ग्रंथ कह है सकते हैं से उस विषय विषय के उगर, को तो के को लेकर निकलते तो विस्तार में वैष्णव सदाचार के विषय में किसी ने कोई संदर्भ ग्रंथ लिखने की आज तक प्रयास भी नहीं किया है तो इसलिए मैं ये गंभीर जो कार्य है वो अपने आप के ऊपर लिया है जानते हुए कि मेरी अयोग्यता है, है लेकिन क्या करे पूरे पूरे समाज में यदि इस वैष्णव संस्कृति को स्थापित करना है तो इस विषय में विस्तार में अः कुछ कार्य होना चाहिए विस्तार में कुछ संकलन या संदर्भ ग्रंथ होना चाहिए जिससे वो स्थापित हो सके पूरे विश्व में और दूसरा कारण यह भी है कि मैं एक सन्यासी हूं हूँ इसलिए मेरा कर्तव्य है शिक्षा देना देना प्रशिक्षण बात को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत सारे साल गुजारे वैष्णव सदाचार के विषय में जो शिक्षाएं हैं जो आ, जो शिक्षाएं और जो इंस्ट्रक्शन शिक्षाएं है यहाँ पे लेकिन जो सब है उसको इकट्ठा करने में मैंने बहुत सारे साल गुजारे हैं इसके पीछे कि जिससे मैं सभी एक्सपायरिंग निवोट को क्या बोलते भाव नहीं है जो भक्त बनने के आकांक्षा रखते हैं ऐसे लोग उनके अः लाभ के लिए उनके हित के लिए आ, मैं एक इ, इ, इ, इन, इन शिक्षाओं को एक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सकूं। इसलिए मैंने इन शिक्षाओं को इकट्ठा किया है उसके लिए बहुत समय रहा है ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए कि मैं एक सन्यासी हूँ तो इसलिए शिक्षा देना मेरा कर्तव्य है पुस्तक लिखने का कार्य जो गंभीर कार्य है वो मैंने अपने ऊपर लिया सम डिवोटिस समाप्त करते और कल आखिरी दिन होगा इस भूमिका नामक अध्याय तो विद्य पन्नाभा परम पूज्य भक्ति महाराज गुरु महाराज की जाय कृष्ण की जय और... गया और इस अध्याय भूमिका के बाद सदाचार नामक अध्याय शुरू होगा वहां से वास्तविक अध्ययन सब शिघोर है ये तो भूमिका थी। ये सदाचार वहां तो व्याख्याओं के सदाचार क्या है इस प्रकार से अलग-अलग उदाहरण होंगे इत्यादि। है? नहीं नहीं नहीं देखो। हम्म। चले नहीं गए तो बंद मार देंगे। बंद। और कॉलेज में बात आप आपने भणाए इतना नहीं रहा कि लोपन भणू है। आपने है तो <laughs> अरे भाई मार भावे नहीं आजे तो खबर नहीं मड़ी जा फोन